दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी जीते हैं, जैसे सब कंट्रोल में है, रूटीन परफेक्ट, प्लान सेट और फ्यूचर सेफ। लेकिन असल जिंदगी तब शुरू होती है जब सब कुछ टूट जाता है। हेल, एल्रॉट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक रात, एक एक्सीडेंट और सब कुछ खामोश। दो गाड़ियाँ टकराईं, हड्डियाँ टूट गईं � हैल मौत और जिंदगी के बीच लटका हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा, आप कभी चल नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने सोचा, अगर मैं जिंदा हूं, तो मैं हार नहीं सकता। वो लम्हा, वो खामोशी, जैसे जिंदगी कह रही हो, मैं तुझे एक मौका और दे रही हूं। देखते हैं, तू क्या करता है? उस वक्त हैल ने फ� और अगर मैं अपनी जिंदगी बना सकता हूँ, तो मैं हर सुबह उसे नया लिख सकता हूँ। उन्होंने नोटिस किया कि हम सब अपने दिन का सबसे पहला हिस्सा, वो सुबह का वक्त, अपने सबसे बेकार वर्जन को देते हैं। फोन उठाते ही दुनिया के मैसेज पढ़ते हैं, लेकिन अपनी सोल का मैसेज कोई नहीं पढ़ रहा होता। औ हेल ने अपनी रिकवरी के दौरान एक सिंपल चीज समझी। सुबह वो आईना है जिसमें आप अपना फ्यूचर देख सकते हो। अगर आप अपनी सुबह जीत जाते हो, तो दिन आपका हो जाता है। और अगर सुबह हारी, तो दिन दुनिया का हो जाता है। सोचिए दोस्तों, अगर हेल जैसा बंदा मौत के मुंह से निकलकर अपनी सुबह जीत सक क्या तुम फिर से उठने के लिए तैयार हो? और इस सवाल का जवाब हर दिन सिर्फ एक बार मिलता है।